कल पाठ में जो हम लोग अंतिम में देख रहे अच्छा मूल में कहा गया न च मुक्तावली में न च पाषाण दो गंधा भावा गंधवत्वम अव्याप्तम पूर्व पक्षी कहेगा पाषाणी में गंधर नहीं तो गंधवत्व लक्षण नहीं रहेगा पाषाण पृथ्वी है लक्षण अव्याप्त दोषग्रस्त हुआ सिद्धांत कह दिया तथा अर्थात पाषाण में भी पृथ्वीत्व न गंध पृथ्वीत्व को हेतु बना करके गंध का अनुमान कर लेंगे और फिर पूर्व पूछेगा अनुपलब्धि हो रहा है तो कहते अनुपलब्धि अनुत्कटी उपद्य थे तो हो जाएगा इस प्रकार सिद्धांति उत्तर दिया और उसके लिए एक तर्क दे दिया, तो दिया सिद्धांति कि कथम मान्यता तद भस्मनी गंध उपलब्ध यह तर्क दिया सिद्धांति कि अनुपलब्धि हो रही है फिर भी गंध कैसे मानेंगे तो प्रत्यक्ष तो नहीं हो रहा फिर भी गंध कैसे मानेंगे तो सिद्धांति उसके लिए उत्तर दे दिया अनुत्कट होने से अर्थात गंध है किंतु अनुत्कट अर्थात अनुद्धूत है ग्रहण नहीं हो रहा है कथम अन्यथा तथा भस्मनी गंध उपलब्ध थे सिद्धांति ये वाक्य कह रहा है अर्थात तो अनुत्कटत्व न अनुपलब्धि किन्तु गंधत्व तो है ये कह रहा है पूर्व पक्ष उसके लिए कहेगा कि अनुत्कटत्व अनुपलब्धि हो रहा है ऐसा बात नहीं है क्यों कहते हैं पाषाण अवयव दो प्रकार की एक सगंध एक निर्गंध स्वगंध अर्थात पाक जगंध वाला हो गया और एक निर्गंध इसलिए जिस पाषाण अवय से पाषाण बना वहां अनुत्कट है इसलिए अनुभव नहीं हो रहा है ये बात नहीं है उस अवयव में तो गंध है ही नहीं तो नहीं होने से तो वहाँ उपलब्धि नहीं हो रहा है इसलिए आप ये अभी सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि पाषाण भी पृथ्वी है आप कह रहे हैं कि अनुतकट है वो कहता है कि अनुतकट नहीं है दो प्रकार के भिन्न भिन्न पाषाण अवयव हैं तो इसलिए वहाँ अनुतकट कह करके आप पृथ्वीत्व तो सिद्ध कर देंगे ये नहीं कह पाएंगे तो इसलिए पास क्योंकि पाषाण अवयव दो प्रकार की हुए समान प्रकार की हो जाएंगे तो आप भस्म में गंध दिखा करके समान अवयव होने से पाषाण में भी कह देंगे गंध है किंतु समान अवयव नहीं है पूर्व पक्षी इस प्रकार के दिया तो समान अवय नहीं होने से पूर्व पक्ष कहता है तो आप कैसे मूल में कह देते हैं कथम अन्यथा तथा भसमनी गंध उपलब्ध अर्थात आप ये मान करके कह रहे हैं कि दोनों का अवयव समान है नहीं तो कथम अन्यथा ये ये जो कह रहे हैं वाक्य इसका आधार वही है कि दोनों का अवयव समान है एक में उपलब्ध हो रहा है एक में नहीं हो रहा है क्योंकि अनुत्कट है किन्तु अवयव तो समान है पूर्व पक्ष कह दिया कि अवयव समान नहीं है अलग अलग है इसलिए अब में पृथ्वीत्व सिद्ध नहीं कर पाएंगे ये पूर्व पक्ष का बात रहा फिर सिद्धार्थी कह दिया कि ठीक है उस उपाय से हम नहीं करे ये जो हम अनुमान दे रहे हैं भस्मनो पाषण ध्वस जन्यवाद पाषण ये प्रणाली के द्वारा ही हम उसमें पृथ्वीत्व सिद्ध करेंगे तो ऊपर वाक्य में तो पूर्व पक्ष कह दिया कि दो भिन्न भिन्न अवयव है इसलिए समान अवयव तो ना पृथ्वी तो सिद्ध नहीं कर पाएंगे इसलिए ये जो अनुमान दिया इसी अनुमान को प्रणाली कहा गया टीका में देखिये जो एवं चाह आरम्भ यद द्रव्यम प्रतीक दिया है दिनकरी में यह द्रव्यम वही वाक्य जो आरंभ हुआ था उसका पूर्व में तथा सती अपी तथा तो सत्य अपी अर्थात पूर्व पक्ष कह दिया कि भिन्ना अवयव आरब्धत्वा तो पाषाण भस्म न हो इसलिए आप नहीं कह पाएंगे कि भस्म में गंध है तो पाषाण में भी गंध होगा ये नहीं कह पाएंगे तो सिद्धांत कहता है कि तथा तो सत्य अपी उस रास्ते में नहीं होन पाने पर भी हम जो आगे अनुमान दे रहे हैं उक्त प्रणालिया अर्थात तो मूल में जो हम अभी अनुमान दे रहे हैं उस अनुमान से पाषाण में पृथ्वी सिद्ध हो जाएगा ना उक्त प्रणाली अर्थात तो ये जो यद ये तो व्याप्ति है व्याप्ति अनुमान के लिए है तो प्रणाली अर्थात तो अनुमान अनुमान के लिए व्याप्ति ये सब के द्वारा हो जाएगा ये महाराज जी का पाठगा एक सौ पांच डिविड संख्या आप लोग सुन ले सकते नहीं पाषाण पृथ्वी नहीं है सिद्ध पूर्व पक्ष कह दिया इसलिए पाषाण और पृथ्वी सिद्ध नहीं होगा क्योंकि भिन्न वो, वो हो गया उसमें गंध ही नहीं है तो सिद्धांत कहता है कि हम उसका बात नहीं करें हम अभी दूसरा अनुमान से अभी पाषाण में पृथ्वी तो सिद्ध करेंगे इसको उक्त प्रणाली कहा गया जो अनुमान अनुमान के लिए व्याप्ति दिया अनुमान हो गया भस्म पाषाण उपादान उपादेय पाषाण ध्वंस जन्यवात ये अनुमान हो गया उसके लिए व्याप्ति दे दिया यद द्रव्यम यद द्रव्य जन्य तद तो हो गया भस्म यद द्रव्य ध्वंस जन्य यद से लेंगे पाषाण पाषाण ध्वंस जन्य होने से तद तद अर्थात वो भस्म तद उपादान उपादेय पाषाण उपादान उपादेय अर्थात ध्वनों का उपादान समान हो जाएगा ये सिद्धांत इसके द्वारा निश्चय करवा रहा है पूर्व पक्ष कह दिया ध्वनों का उपादान समान नहीं है सिद्धांत कह दिया समान होगा न ग्धनुमान अच्छा ये प्रणाली के द्वारा गंधवानुमान समाप्त हो क्योंकि पृथ्वी तो सिद्ध कर देंगे हाँ अर्थात जो मुक्तावली में अभी अनुमान दे रहे हैं भस्म पाषाण उपादान उपाधन उपाधेय यह अनुमान के द्वारा तेन अर्थात तो पृथ्वी तो, ये अनुमान के द्वारा पाषाण में पृथ्वीत्व तो सिद्ध कर रहे हैं ये क्या हा उसे पहले दिया है पृथ्वीत्व तो सिद्ध अर्थात तो प्रणाली के द्वारा पृथ्वीत्व सिद्ध करेंगे प्रणाली अर्थात ऊपर में जो अनुमान इससे पृथ्वी सिद्ध तो करेंगे पृथ्वी सिद्ध तो होने से गंधवत्व तो सिद्ध होगा और गंधवत्व तो सिद्ध होने से अनुभव क्यों नहीं हुआ है सिद्धांत कहेगा अनु है क्योंकि हा पृथ्वी तो सिद्ध करके गंधवत्व तो सिद्ध करेगा अर्थात सिद्धांत जो मूल में वाक्य का है वो अक्षत रहेगा अनुपलब्ध हो रहा है वो ऐसा रहेगा अच्छा अभी सिद्धांत जो व्याप्ति दिया यद्रव्यम यद्रव्य ध्वंस झन्यम ये सब का भी पदकृत्य दिखा रहे हैं अत्र्वंस प्रत्यक्ष घट ध्वंस का प्रत्यक्ष हुआ व्याप्ति है यद द्रव्यम यद द्रव्य ध्वंस जन्यम तद तदा तद द्रव्यम तद तदपादान तद उपादेयम ये व्याप्ति हुआ दिया यद द्रव्यम यद्रव्य ध्वंस जन्यम प्रथम है यद द्रव्यम द्रब्य है वो यद द्रव्य में अगर हम द्रव्य नहीं कहेंगे तो व्याप्ति हो जाएगा यद यद द्रव्य ध्वंस जन्यम तो यद कहने से आप घट ध्वंस प्रत्यक्ष को ले लीजिये यद ये जो घट ध्वस प्रत्यक्ष इसका विषय क्या होगा घट ध्वस तभी यथ आप द्रव्य हटा दिए यथ अर्थात घट ध्वंस तो यह घट है ना घट ध्वंस प्रत्यक्ष घटध्वंस प्रत्यक्ष को यद शब्द से लेंगे यद द्रव्य ध्वस जन्य यद द्रव्य ध्वंस जन्य हो गया घट ध्वंस प्रत्यक्ष ये घट ध्वंस प्रत्यक्ष किम जन्य होगा घट ध्वस जन्य होगा त्रव्य से जन्य यद्रव्य से किसको लें लेंगे घट क्योंकि घट ध्वंस जन्य हुआ तो यद से घट को ले लेंगे घट प्रत्यक्ष में अभी घट द्रव्य ध्वंस जन्य होगा घट ध्वस प्रत्यक्ष तद तो तद तो अर्थात तो घट तो ध्वंस प्रत्यक्ष तद उपादान उपादेय अर्थात घटो उपादान उपादेय होना चाहिए तो घटो ध्वंस जो प्रत्यक्ष हुआ वो घटो उपादान उपादेय होना चाहिए घटो उपादान हो गया मिट्टी तो मिट्टी अवयव से घट ध्वंस प्रत्यक्ष बनेगा क्या नहीं बनेगा यद पद से घट ध्वंस प्रत्यक्ष वो यद द्रव्य ध्वंस जन्य कह रहे हैं तो यद द्रव्य यद का जो उपादान है उसी का उसी से बनना चाहिए तभी यद द्रव्य ध्वंस जन्य वहां यद द्रव्य से किसको लिया जा रहा है घट को घटक उपादान मृतिका मृतिका उपादेय नहीं है। मृतिका से नहीं बना घट ध्वंस प्रत्यक्ष ये वे विचार हो जाएगा तो घट उपादान उपादेय वे विचार वारणा वे विचार अर्थात यद द्रव्यम यद द्रव्य ध्वंस जन्यम तद तदुपादान उपादेय होना चाहिए तद उपादान उपादेय व्यापक अंश है यद द्रव्य यद्रव्य ध्वंस जन्यम ये व्याप्य अंश हो गया तद तदुउ उपादान उपादेय ये व्यापक अंश है तभी यद यद्रव्य यद ध्वंस जन्य घटध्वंस प्रत्यक्ष घटध्वंस जन्य हो गया होने पर आगे आपको व्यापक अंश आना चाहिए तद तदुउपादान उपादेय तद अर्थात वो घटो धूम से प्रत्यक्ष तद उपादान उपाधेय अर्थात घटो उपादान उपाधेय होना चाहिए व्यापक किंतु वो तो घटो उपादान मृतिका तैन उपादेय नहीं हुआ नहीं होने से विचार हो जाएगा अर्थात व्याप्य तो रहा किंतु व्यापक नहीं रहा व्याप्य है किंतु व्यापक नहीं है अर्थात व्यापक अभाव में भी व्याप्य हो गया बन्हीं अभाव में धूम हो गया व्यापक अभाव में व्याप्य हो जाएगा का कारण होना चाहिए तो व्यापक होने पर व्याप्य हो व्यापक नहीं है तो व्याप्य नहीं होना चाहिए किंतु यहाँ व्यापक नहीं रहा और व्याप्य हो गया व्याप्य यहाँ हो गया यद द्रव्य यद द्रव्य ध्वंस जन्यम इतना अंश व्याप्य यह तो रहा किन्तु व्यापक होना चाहिए तद तद उपादान उपादेय वो नहीं रहा यद् यद् द्रव्य ध्वंस जन्यम इतने अंश व्याप्य है यद् प्रथमे यद् से लेंगे घट ध्वंस प्रत्यक्ष दिया घट ध्वंस प्रत्यक्ष पहले यद् द्रव्य जो है वहां द्रव्य अभी नहीं कह रहे हैं द्रव्य क्यों कहेंगे उसके लिए पदकृत्य दिखा रहे हैं अगर आप द्रव्य नहीं कहेंगे आपका व्याप्ति हो जाएगा यद यद द्रव्य जन्यम इतना व्याप्य अंश होगा यद से आप ले लीजिये घट ध्वंस प्रत्यक्ष जन्य घट ध्वंस जन्य हो गया व्याप्य अंश तो गया किंतु व्यापक अंश नहीं रहे व्यापक अंश तद् अर्थात वो घटध्वंस प्रत्यक्ष घट उपादान से उपादेय होना चाहिए किन्तु नहीं हुआ व्यापक अंश नहीं रहा व्याप्य रहा व्यापक नहीं रहा तो व्यति हो जाएगा व्यापक सत्वे व्याप्य सत्व व्यापक भाव है व्याप्या भाव तो यहाँ व्यापक तो नहीं है किन्तु व्याप्य रह गया तो व्यतिग विचार हो जाएगा घटो उपादान अनुपादेय तो यह जो घट से प्रत्यक्ष हुआ वो घटो उपादान उपादेय नहीं हुआ तो घटो उपादान अनुपादेय व्यविचार वारणाय किस प्रकार व्यविचार हो रहा है व्यतिग विचार इसका वारण करने के लिए प्रथम द्रव्य पदम इसलिए प्रथम द्रव्य पद देना पड़ेगा अथवा प्रथम द्रव्य पद देने क्यों देना है दूसरा भी देते हैं कारण घट ध्वंस जन्य रूप ध्वंस अभी यद यद द्रव्य ध्वंस जन्य कहेंगे यद से क्या लेंगे घट ध्वंस जन्य रूप ध्वंस इसको यद लेंगे तो ये जो घट ध्वंस जन्य रूप ध्वंस ये घट ध्वंस जन्य है यद यद से किसको ले रहे हैं रूपध्वंस तो वह रूपध्वंस यद द्रव्य ध्वंस जन्य किस द्रव्य ध्वंस जन्य हो रहे हैं घट रूप का द्रव्य तद ध्वंस जन्य घट ध्वंस होने से रूपध्वंस हो गया तो व्याप्य अंश रह गया यद यद द्रव्य ध्वंस जन्य व्याप्य अंश रह गया तद तद से किसका लेना है घट ध्वंस जन्य रूप ध्वंस ये तद उपादान उपादेय तदपद से घट घट उपादान उपादेय नहीं है रूप ध्वंस घट उपादान उपादेय नहीं है तो व्यापक अंश नहीं रहा फिर वही बेहतर के विचार हुआ अभी तो द्वितीय में यद द्रव्य ध्वंस जन्य तद तद उपादान उपादेय पहले देखिए व्यापी अंश रहता है जन्य रूप ध्वंस यद यद् द्रव्य ध्वंस जन्य यद द्रव्य से घट घट ध्वंस जन्य रूपध्वंस है तो व्यापी अंश तो रह गया किन्तु तद तदर्थात घट ध्वंस जन्य रूप और तद उपादान उपाधेय होना चाहिए तदवद से घट घट का उपादान मृतिका मृतिका उपाधेय मृतिका अवयव से ये रूपध्वंस नहीं बनता है इसलिए व्यापी अंश रह गया व्यापक अंश नहीं रहता फिर व्यक्ति के विचार दो उदाहरण दिखाए देखिये अगर ऊपर में डाल देंगे कि यद द्रव्य कहेंगे तो घट ध्वंस प्रत्यक्ष इसको ले पाएंगे क्या हम कहते हैं यद यद द्रव्य ध्वंस जन्य यद कहने से घट ध्वंस प्रत्यक्ष को ले लिए घट ध्वंस प्रत्यक्ष घट ध्वस उपादान उपादेय नहीं हुआ कहा गया यद द्रव्यम यद द्रव्य ध्वंस जन्यम तो पहले यद पद से किसको ले लिया था घट ध्वस प्रत्यक्ष को ले लिया था, लिया था। वो द्रव्य ही नहीं है तो यद द्रव्य कहने से आप इसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे आपका क्या हो गया था कि व्याप्य रह गया व्यापक नहीं रहा अगर आप यद द्रव्य कह देंगे घट ध्वस प्रत्यक्ष को ही नहीं ले पाएंगे इसलिए आपका व्याप्य भी नहीं रहेगा व्याप्य भी नहीं रहा व्यापक भी नहीं रहा दोष नहीं होगा दूसरा में घट यद पद से ले रहे घट ध्वंस जन्य रूप ध्वंस यद द्रव्य कह देंगे इसको और ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे ये व्यापी तो भी नहीं रहेगा व्यापक भी नहीं रहेगा तो ये विचार वारण हो जाएगा अच्छा कैसे से हाँ है अभाव से जन्य नहीं होगा ये कोई भी कार्य के प्रति दो अभाव कारण होते हैं एक नहीं कोई भी कार्य के प्रति दो अभाव कारण है उत्तरार्ध में क्या क्या है प्राग प्रतिबंध का अभाव दो दो अभाव कारण है यहाँ तो एक अभाव दिखा से दिखाए और एक प्रतिबंध का अभाव आगे दिखाएंगे उसके भी तो अभाव कारण होंगे क्यों नहीं होंगे आश्रय नाश जन्य कार्य नाश पहले विचार आया था तो नाश से कार्य होता है आगे द्वितीय द्रव्य पद क्यूँ देते हैं उसके लिए दिखाते हैं अभी द्वितीय द्रव्य पद अगर नहीं देंगे हमारे अभी ये व्याप्ति कैसा हो जाएगा प्रथम द्रव्य पद देंगे यद द्रव्यम यद ध्वंस जन्य हो जाएगा तो उसके लिए कहते हैं मिथ्या ज्ञान ध्वंस जन्य काय व्यूहे इसका अर्थ देख लीजिए ये दिनकरी रामरुद्री में दिए हैं काय इति अच्छा झटिति प्रारब्ध क्षेत्र सौहरी प्रभृति युगपद अनेक शरीर परिग्रह ये नया एक लोग इसको अर्थात ये प्रमाण मान करके अभी कह रहे हैं तो झटीती प्रारब्ध क्षयार्थम प्रारब्ध शीघ्र जैसे क्षय हो जाएगा सौभरी प्रभृति युगपद अनेक शरीर ग्रहण कर लेते हैं ये पद कृत्य में दिया है ना अंतिम में व्यूहे व्यूहेन भोगेन न प्रारब्ध क्षय कर लेंगे बहुत ज्यादा प्रारब्ध है इतने दिन अपेक्षा नहीं करेंगे अनेक शरीर बना करके भोग कर लीजिए पूरा हो जाएगा जल्दी तो कहते हैं सौहरी प्रभृति इनाम अनेक शरीर परिग्रह पुराने से ठीक है तादृश काय काय अर्थात काय समूह नाना काय बना लेगा शरीर बना लेगा मिथ्या ज्ञान जन्य अनादिवासना ध्वंसो अपुत्व अंगीकरणीय इस प्रकार के नाना शरीर बनाने के लिए मिथ्या ज्ञान जन्य अनादि वासना का ध्वंस होना चाहिए जिसमें और वासना रहेगा ये नाना काय बना नहीं पाएगा उसका सामर्थ्य नहीं है जिसका वासना ध्वंस हो गया अर्थात जिसको तत्व ज्ञान हुआ वो ही ये कायोह बना पाएगा ऐसा कहते हैं तादृश काय समूहे मिथ्या ज्ञान जन्य अनादि वासना जो सब पहले से हुआ था वो सब का ध्वंस हेतु है अर्थात वासना है मिथ्या ज्ञान जन्य वासना है तो कायव्यूह नहीं बना पाएगा तभी तो मिथ्या ज्ञान जन्य अनादि वासना का ध्वंस होने से कायव्यूह होगा तो कायो ये द्रव्य है अर्ये यद्वसजन्य आप अभी कहेंगे यद्रव्यम यद यद्वसजन्यद्रव्यम यद काय विहो यद्वसजन्य मिथ्या ज्ञान जन्य अनादिवासना ध्वंसजन्य होगा काय विहो ध्वंसोप हेतुत् अंगिकरणियस क्यों कहेंगे क्यों मानेंगे अर्थात अनादि वासना ध्वंस जिसका हो गया वही कायव्यूह बना पाएगा इस प्रकार क्यों कहेंगे वासना रहते रहते कायोह बनाए तो इसके लिए वो लोग कहते हैं तत्त्वज्ञान ज्ञान रहितान युगपद अनेक शरीर परिग्रहस्य से क्वापी अनुभवात जिसको तत्व ज्ञान नहीं है अर्थात वो सब सामर्थ्य नहीं है वो नाना शरीर बना लेगा ये इसमें कोई प्रमाण नहीं ऐसा नहीं कर पाएगा ऐसा हुआ नहीं तो इसलिए इति यद इति जन्युक्तो यद ध्वंस यद द्रव्य नहीं कह करके यद ध्वंस जन्य कह देंगे कह देने से वासना वासना ध्वंस जन्य हो गया कायो यद द्रव्यम कायव्य हो यद ध्वंस जन्य वासना ध्वंस जन्य हो गया तभी तद तद कायो वासना ध्वंस जन्य हुआ तभी तद तद वासना उपादान उपादेय हो जाए अभी जो का हुआ वो वासना उपादान उपादेय क्योंकि वासना से जन्य हुआ कायो वो कायो वासना उपादानों का उसे उपादेय हो जाए वासना का उपादान वासना का समवायिकरण कौन है नया आत्मा।, आत्मा तो आत्मा उपादेय का हो जाएगा क्या आत्मा का आत्मा किसी का उपादान नहीं बनेगा तो इसलिए अगर आप द्वितीय द्रव्य शब्द नहीं कहेंगे प्रथम में द्रव्य कह देंगे यद द्रव्य में कह करके काय कर लेंगे यद ध्वंस जन्य वासना ध्वंस जन्य हुआ तो होने से तद तो अर्थात वो कायो वो वासना उपादान उपादेय होना चाहिए था कि नहीं हुआ वासना उपादान उपादेय नहीं हुआ अर्थात तो व्यापक अंश फिर नहीं घटा तो फिर व्याप्य रहेगा व्यापक नहीं रहा फिर वही व्यतिरिक्त विचार हो जाएगा हाँ? जिसको भावना कहेंगे वो लोग एक लोग कायोह बना करके ये भोग कर लेगा नया एक लोग थोड़ा योगी अर्थात ये सब को बहुत महत्व देते हैं उनका देने का कारण है कि ये लोग जीवन मुक्ति नहीं मानते हैं तो इसलिए अगर बहुत उच्च कोटि का को ये अर्थात ये सब शुद्धिकरण नहीं करेंगे जो जिससे सिद्धि आती है वेदांत कहेंगे कि इतना सिद्धि आवश्यक इतना आवश्यक नहीं है सिद्धि दिशा में जाने का नहीं है कुछ आपका शुद्धता आ गया वेदांत विचार करते रहिए आपका निश्चय हो जाएगा तो किंतु वो लोग जीवन मुक्ति नहीं मानते हैं और वो लोग जीवन मुक्ति नहीं मानेंगे वेदांत जैसे जीवन मुक्ति अवस्था में भी जो आनंद प्राप्त करवा सकता है जो लोग जीवन मुक्ति स्वीकार नहीं करेंगे उनके लिए जैसे योग सांख्य इत्यादि हो गया वो लोग अर्थात तो उतना चित्तवृत्ति निरोध करके हमेशा शांत रहना चाहेंगे क्योंकि इसका इनका चलने से ही दुख होने लगेगा वेदांत कहेंगे चलने जहां चलता है चलने दो वो समित है उसके पीछे क्यों पड़ना है किंतु वो लोग ऐसा स्वीकार नहीं करने से अर्थात तो उनको अधिक इसको बंद करके रखना पड़ेगा इसलिए उनको अधिक अर्थात ये सब चित्त शुद्धि के दिगम में वो बहुत ज्यादा महत्व देंगे क्या चीज हाँ नहीं मानते कुछ लोग ये अद्वैत रत्न रत्नरक्षण में मधुसूदन जी कहते हैं तो जीवन मुक्ति नहीं मानते हैं उस जगह में किंतु कहते हैं कि इससे अर्थात उनका दुखध ध्वंस अर्थात अनुभव होने से दुख ध्वंस हो जाएगा बाकी अविद्यालय से मानते हैं अर्थात अन्य जगह में जीवन मुक्ति में जहाँ अविद्यालय से स्वीकार करते हैं तो कहते हैं अविद्यालय से अविद्या मात्र थोड़ा सा भी है तो फिर मुक्ति क्या है इसलिए विद्या मुक्ति को कहते हैं अविद्यालय से रहने पर भी उनको अर्थात तो दुख नहीं आएगा ये कहते है तो तो तो, तो, तो इसलिए वो लोग अर्थात जीवन मुक्ति को स्वीकार भी करने है क्योंकि कुछ लाभ नहीं है आत्मा में तो कोई आनंद है ही नहीं उनका आत्मा का आनंद दिनकी में मिथ्या ज्ञान ध्वंस जन्य काय तो ये मिथ्या ज्ञान ध्वंस जन्य कायो तो कायव्यहो यद्रव्य हो जाएगा और वो मिथ्या ज्ञान ध्वंस जन्य यद्रव्य यद ध्वंस जन्य अभी द्वितीय द्रव्य हटा दिए तो यद द्रव्यम यद द्रव्य में किसको लेंगे अभी कायो विहो कायो विहो ही ये ले लेंगे और वो यद ध्वंस जन्य यद ध्वंस यद पद से मिथ्या ज्ञान तो हो मिथ्या ज्ञान ध्वस जन्य अब यद द्रव्य हटा दिए तो हटा देने से भी तद तद उपादे। ये नहीं हुआ हो, नहीं होने से फिर व्यापक नहीं रहा व्यापक नहीं रहा तो फिर वे विचार हुआ ये एक दृष्टांत दिखाए द्वितीय द्रव्य प्रद क्यों कहेंगे उसके लिए बात कहें और और एक दृष्टान्त दिखाते है नवीन यहाँ नवीन मत और प्राचीन मत में विभाग दिखाते हैं कि कपाल से घट बनेगा जिस समय में घट बना नहीं दो कपाल है और जब घट बन गया तो अभी घट बनने से पहले जितने कारण थे घट अगर बन गया कोई एक कारण का अभाव हो जाता है जिसके चलते पुनर्घट निर्माण नहीं हो पा रहे क्योंकि कुलाल उपलब्ध है दंड चक्र है और कपाल भी है सप्त तो विद्यमान है वो घट क्यों उत्पन्न नहीं हो पा रहा है प्रागभाव नहीं रहा तो ठीक है अभी घट उत्पन्न हो गया प्रागभाव नहीं रहने से आगे घटा नहीं हो पाएगा ये प्रागुभाव को कौन नाश किया क्योंकि घट प्राग्भाव को नाश कर देगा तो घटक प्रागुभाव को नाश करेगा मान लीजिए प्रथम क्षण में घट उत्पन्न हुआ तो द्वितीय क्षण में घट प्रागुभाव को नाश करेगा अगर ऐसा कहेंगे तो प्रथम क्षण में घट उत्पन्न हुआ अभी घटप्रागुभाव नाश नहीं हुआ क्योंकि द्वितीय क्षण में हुआ अर्थात प्रथम क्षण में घटप्रागुभाव विद्यमान है तो कारण विद्यमान है तो उत्तर क्षण में पुनः घट बन जाना चाहिए तो इसलिए नब्बे लोग कहते हैं कि ये जो घट है ये घट प्रागुर्भाव का ध्वस है घट घट प्राग भाव का ध्वंस करने वाला इस प्रकार नहीं है घट स्वयं ही घटप्रागभाव का ध्वंस है ऐसे नवीन लोग कहते हैं तो घट घट प्राग भाव ध्वंस अर्थात दंड दंड प्राग भाव ध्वंस अर्थात तो दंड दंड प्राग भाव का नाशक ऐसा नहीं है दंड स्वयं ही दंड प्राग भाव का नासक मतलब नाश इसको कहते हैं नवीन मते दंड स्वरूप दंड प्राग ध्वंस जो दंड प्राग ध्वंस ये हो गया दंड तद तो जन्य होता है घट तो इसलिए दंड प्राग भाव ध्वंस जन्य घटे अभी यद द्रव्यम यद द्रव्यम यद ध्वंस जन्य अभी यद द्रव्यम से किसका लेंगे घट यद ध्वंस जन्य किसका ध्वंस से जन्य हुआ घट प्राग भाव ध्वंस घट प्रागभाव का क्या अर्थ हो गया ए दंड प्रागुभाव का क्या अर्थ हो गया दंड प्राग भाव दंड प्रागभाव ध्वंस का क्या अर्थ हो गया दंड जो घट है वो दंड जन्य होता है दंड जन्य के जगह में हम कह देंगे दंड प्राग भाव ध्वस जन्य अभी यद द्रव्यम घट यद ध्वंस जन्य दंड प्राग भाव ध्वंस जन्य तद तद कहने से वो घट तद उपादान उपादेय तद पद से लेंगे घट प्राग भाव ए दंड प्राग भाव यद द्रव्यम घट यद ध्वंस जन्य दंड प्राग भाव ध्वंस जन्य घट दंड जन्य है दंड शब्द का अर्थ हो जाएगा दंड प्राग भाव ध्वंस तो यद द्रव्यम घट यद ध्वंस जन्य आप अगर यद द्रव्य से द्रव्य हटा दिए खाली यद ध्वंस जन्य कह दिए यद ध्वस जन्य गये यद शब्द से लेंगे दंड प्राग भाव उसका ध्वंस जन्य हो गया घट तदा तद घट तद, तद, तद उपादान उपादेय अर्थात दंड प्राग भाव उपादान उपादेय दंड दंड जो है वो दंड प्राग भाव ध्वंस है, है उसी को ले लेंगे दंड जन्य घट है घट है हम दंड के स्थान पर लिख देंगे दंड प्राग भाव ध्वंस क्योंकि दंड दंड प्राग भाव ध्वंस तो घट दंड प्राग भाव ध्वंस जन्य हो गया दंड स्वरूप अर्थात दंड रूप मतलब दंड रूप अर्थात दंड का रूप नहीं दंड स्वरूप जो है कहते हैं ना जैसे मृत स्वरूप घट कहती है अर्थात तदरूप तो तद आत्मा इसका दंड स्वरूप कह सकते है कि और कुछ तो शब्द व्यवहार करना दंड आत्मा दंड प्राग ध्वंस इस प्रकार के कुछ तो कहेंगे इसलिए दंड स्वरूप अर्थात दंड रूप जो ये है दंड प्राग ध्वंस दंड स्वरूप अर्थात दंड एव वही अर्थ दंड एव दंड प्राग भाव ध्वंस तन्य हो गया घट और वो घट दंड प्राग का उपादान से उपादेय नहीं होता है दंड प्रागभाव का उपादान ही नहीं है उपादेय नहीं हुआ तो फिर वही हो गया अर्थात व्यापक नहीं रहा यद् द्रव्यम यद् ध्वंस जन्य ये तो रह गया किंतु तद तद उपादान उपादे ये नहीं रहा व्यापक नहीं रहा फिर ते दो स्थान दिखा दिया द्वितीय द्रव्य पद नहीं देने से व्यविचार होता है व्यविचार वारण आय द्वितीय द्रव्य पदम अभी अगर द्वितीय द्रव्य हम कह देंगे तो प्रथम दृष्टान्त में यद द्रव्य से लेंगे काय तो यद द्रव्य ध्वंस जन्य अभी यहाँ किस ध्वंस जन्य दिखाया कायव्यो को मिथ्या ज्ञान ध्वंस वो द्रव्य नहीं है तो इसलिए आपका यह व्याप्य ही नहीं रहा यद द्रव्यम यद द्रव्य ध्वंस जन्य होना चाहिए अभी तो मिथ्या ज्ञान और ध्वंस जन्य हो ए, तो द्रव्य नहीं है और द्वितीय में यद द्रव्यम से घट तो यद द्रव्य ध्वंस जन्य होना चाहिए अभी तो दंड प्राग भाव ध्वंस जन्य हुआ ये तो द्रव्य ही नहीं है दंड प्राग भाव ये कोई द्रव्य है नहीं है तो यद ध्वंस जन्य यद द्रव्य ध्वंस जन्य द्रव्य दे देने से ये भी नहीं हो पाएगा अर्थात व्याप्य नहीं रहा व्यापक नहीं रहा कोई व्यविचार नहीं होगा ये दो द्रव्य पद देने का ये हुआ न न नहीं नवीन मते यहाँ हो उसका पूर्व में होगा कायो व्यूह के आगे कमा लगाएंगे अच्छा आप लोगों के पुस्तकों में वैसे ही हैं अच्छा क्योंकि दो दृष्टांत तो दिया है ध्वस जन्य कायो ब्यूह हाँ और दूसरा हो गया नवीन मत दंड स्वरूप दंड प्राग ध्वंस जन्य घटेवा तो इसलिए कायो विहे के आगे कमा करिए मिथ्या ज्ञान ध्वंस दंते सकार है तो अच्छा अच्छा आप लोगों का पुस्तक में तालु सकार है ध्वस दंता सकार है ठीक है आप अधिक प्रूफ रीडिंग करिए आप में सामर्थ्य हम लोग में नहीं है हम तो सीधा पढ़ लेते प्रागभाव ध्वंस कार्य स्पष्ट में द्रव्य नहीं है न ध्वंस जन्य आप वहां यद द्रव्य ध्वंस जन्य लगाएंगे यद द्रव्य से अभी आप यद पद से ले, ले रहे हैं दंड प्राग भाव ध्वंस को नहीं ले रहे हैं क्योंकि यद द्रव्य ध्वंस जन्य दे रहे हैं ध्वंस को अलग रख के रह गया दंड प्राग भाव वो यद द्रव्य नहीं है अच्छा और एक आगे दे रहे हैं के हाँ, अभी आप कहते हैं कि यद द्रव्यम यद द्रव्य ध्वंस जन्य अगर वहां यद द्रव्य ध्वंस नहीं कहकर के यद द्रव्य अभावजन्य कहेंगे ऐसे आप ध्वंस क्यों कहते हैं अगर अभावजन्य कह देंगे दिखाते हैं एक जगह में फिर वे विचार हो रहे प्रतिबंधक द्रव्य अत्यंता अत्यंताभाव अभी यद द्रव्य से ले रहे हैं प्रतिबंधक द्रव्य उसका अत्यंत अभाव उससे जन्य होता है प्रतिबंधक से द्रव्य से ले लीजिए मणि मणि अत्यंत अभाव जन्य होगा बन्ही बन्ही अर्थात जो द्वितीय बन्नी बन्ही आप अग्नि संयोग कर दिए वो बन्ही से फिर बन्ही उत्पन्न होता है जैसे बन्ही का कार्य हो गया दाह ऐसे बन्ही से अर्थात वो फिर द्वितीय बन्ही उसमें उत्पन्न होता है आप उसमें और लकड़ी डालेंगे और बन ही आएगा वो पूर्व बन ही नहीं रहा अर्थात बनी बदलते रहेंगे उसका। अगर आप वहाँ ये रख देंगे मणि रख देंगे तो दाह भी नहीं होगा और वो जो द्वितीय बन उत्पन्न होने वाला वो भी उत्पन्न नहीं होंगे फिर वह धीरे धीरे वो आगे धीरे धीरे बंद होगा और द्वितीय बन जो उत्पन्न होते हैं प्रतिबंध अभाव होने पर ही वो द्वितीय बन उत्पन्न होंगे पहले एक बार भर्जन कपालो वो विचार में वहां दिखाया था तो प्रतिबंधक अर्थात तो मणि मणि एक द्रव्य है अभी यद द्रव्य ध्वंस नहीं कह करके यद द्रव्य अत्यंताभावजन्य कह देंगे तो मणि अत्यंता भावजन्य हो गया बन्नी प्रतिबंधक द्रव्य अत्यंताभावजन्य द्रव्य ये द्रव्य कौन होगा बन्नी जो द्वितीय बन्नी प्रतिबंधक द्रव्य प्रतिबंधक द्रव्य से मणि मणि अत्यंता भावजन्य हो गया बनी तभी तद तद बनी अभी तद अवयव तद उपादान उपादेय होना चाहिए तद उपादान कहने से प्रतिबंधक द्रव्य उपादान उपादेय मणि उपादान उपादेय वो जो द्वितीय बनी हो रहा है वो मणि उपादान उपादेय है क्या नहीं है व्यक्ति का विचार होगा वारणाय इसलिए ध्वंस पद कहना पड़ेगा आप यद द्रव्य द्रव्य ध्वंस ध्वंस हटा दीजिए यद द्रव्य अभावजन्य कह दिए तो यद द्रव्य कहने से बन्ही यद द्रव्य अभावजन्य द्रव्य से प्रतिबंधक प्रतिबंधक मणि वो बन्ही मणि अभावजन्य है तो होने से वो बन्ही मणि का उपादान से उपादेय है क्या बन... बन्ही मणि उपादान उपादेय मणि का उपादन से बनी बनता है क्या नहीं बनता है तो इसलिए वो व्यापक अंश नहीं रहा व्यापी अंश रह गया क्योंकि बन्ही मणि अत्यंताभावजन्य हो गया यद द्रव्यम बन्ही यद्रव्य यद द्रव्य अत्यंताभावजन्य तो ये तो हो गया व्यापी अंश तो रह गया किंतु तद तद उपादन उपाधय नहीं हुआ तो नहीं होने से ध्वंस पदम देना पड़ेगा आप अभाव नहीं कह पाएंगे ठीक है और ध्वस भी ध्वसत्व ऐसा लेना पड़ेगा तो आज यहाँ तक अभी केशव जी चार दिन ये अनध्याय रहेगा ओ ओम शंकरं शंकराचार्यं वाधरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवं उत पुनः पुनः मूर्ति श्वरो गुरुरात्मूर्ति विभा व्योम ले दक्षिणा लेत नमः ओम शांति शांति शांति